श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ उनतालीस अप्रैल अठारह सो कथा श्री राम कृष्ण अंतर्मुख है पास हीरानंद ही और मास्टर बैठे हैं कमरे में सन्नाटा छाया हुआ है श्री राम की देह में घोर पीड़ा हो रही है भक्त जब एक एक बार देखते हैं तब उनका हृदय विदिन हो जाता है परंतु श्री रामकृष्ण ने सबको दूसरी बातों में डालकर उधर से मन हटा रखा है बैठे हुए हैं श्रीमुख से प्रसन्नता टपक रही है भक्तों ने फूल और माला लाकर समर्पण किया है फूल लेकर कभी सिर पर चढ़ाते हैं कभी हृदय से लगाते हैं जैसे पांच वर्ष का बालक फूल लेकर क्रीड़ा कर रहा हो जब ईश्वरी भाव का आवेश होता है तब श्री रामकृष्ण कहा करते हैं कि शरीर में महावायु उर्धगामी हो रही है महावायु के चढ़ने पर ईश्वर अनुभव होता है यह बात सदा वे कहा करते हैं अब श्री रामकृष्ण मास्टर से बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से वायु कब चढ़ गई मुझे मालूम भी नहीं हुआ इस समय बालक भाव है इसीलिए फूल लेकर इस तरह किया करता हूँ क्या देख रहा हूँ जानते हो शरीर मानो बांस की कमानियों का बनाया हुआ है और ऊपर से कपड़ा लपेट दिया गया है वही मानो हिल रहा है भीतर कोई है इसीलिए हिल रहा है जैसे बिना बीज और गूदे का कद्दू भीतर कामादी आसक्तियाँ नहीं हैं सब साफ है और श्री राम कृष्ण को बातचीत करते हुए कष्ट हो रहा है बहुत ही दुर्बल हो गए हैं वे क्या कहने जा रहे हैं इसका अनुमान लगाकर मास्टर शीघ्र ही कहूठे और भीतर आप ईश्वर को देख रहे हैं श्री रामकृष्ण भीतर बाहर दोनों जगह देख रहा हूं अखंड सच्चिदानंद सच्चिदानंद इस शरीर का आश्रय लेकर इसके भीतर भी हैं और बाहर भी यही मैं देख रहा हूं मास्टर और हीरानंद यह ब्रह्म दर्शन की बात सुन रहे हैं उस देर बाद श्री रामकृष्ण उनकी ओर सस्नेह दृष्टि करके बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण तथा योगावस्था अखंड दर्शन श्री रामकृष्ण मास्टर और हीरानंद थे तुम लोग आत्मीय जान पड़ते हो कोई दूसरे नहीं मालूम पड़ते सबको देख रहा हूँ एक एक गिलाफ के अंदर रहकर सिर हिला रहे हैं देख रहा हूं जब उनसे मन का सहयोग हो जाता है तब कष्ट एक ओर पड़ा रहता है इस समय केवल यही देख रहा हूँ कि अखंड सच्चिदानंद ही इस त्वचा से ढका हुआ है और इसी में एक और यह गले का घाव पड़ा है श्री रामकृष्ण चुप हो रहे कुछ देर बाद फिर कहने लगे जड़ की सत्ता को चेतन समझ लिया जाता है और चेतन की सत्ता को जड़ इसीलिए शरीर में रोग होने पर मनुष्य कहता है मैं बीमार हूँ इस बात को समझाने के लिए हीरानंद ने आग्रह किया मास्टर कहने लगे गर्म पानी में हाथ के जल जाने पर लोग कहते हैं पानी में हाथ जल गया परंतु बात ऐसी नहीं वास्तव में ताप से ही हाथ जला है हीरानंद श्री राम कृष्ण से आप बतलाइए भक्त को कष्ट क्यों होता है श्री राम कृष्ण कष्ट तो देह का है श्री राम कृष्ण शायद कुछ और कहें इसलिए दोनों प्रतीक्षा कर रहे हैं श्री रामकृष्ण समझे मास्टर धीरे धीरे हिरानंद से कुछ कह रहे हैं मास्टर लोग शिक्षा के लिए उदाहरण सामने के है कि इतने कष्ट के भीतर भी मन का सहयोग सोलहों आने ईश्वर से हो रहा है हिरानंद नंद हाँ जैसे यशु को सूली देना परंतु रहस्य की बात तो यह है कि इन्हें इतना कष्ट क्यों मिला मास्टर ये जैसा कहते हैं माता की इच्छा यहाँ उनकी ऐसी ही लीला हो रही है ये दोनों आपस में धीरे धीरे बातचीत कर रहे हैं श्री राम कृष्ण इशारा करके हिरानंद से पूछ रहे हैं हिरानंद इशारा समझ नहीं सके इसलिए श्री राम कृष्ण फिर इशारा करके पूछ रहे हैं वह क्या कहता है हिरानंद ये कहते हैं कि आपकी बीमारी लोग शिक्षा के लिए है श्री राम यह बात अनुमान की ही तो है मास्टर और हिरानंद से अवस्था बदल रही है सोच रहा हूँ सब के लिए न कहूँ कि चैतन्य हो कल काल में पाप अधिक है वह सब पाप आ जाता है मास्टर हिरानंद से समय को बिना देखे हुए ये ऐसी बात न कहेंगे जिसके लिए चैतन्य होने का समय आया है उसे ही कहेंगे